जय जय शिश्राधेश हरी वो पुलवृंदावन बेहारी लाल की जय राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री संकल्प कल्प द्रुम ग्रंथ की जय श्री निगौ हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जै जै। राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्र रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रिपराशर सोनू सप्तवती हृदय नंदनो व्यासो यस् कमलगल वा मम तम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षा जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकूपोपी तस्पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाई श्रीूप सागरजातम् सह गण रघुनाथ सजीव साधतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पहगणलता श्री विशाखान्विता नारायण नमस्कृत नरम चरम देवी सरस्वती व्या तथो जयमुदीर वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूपययावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मते दयांद्र तुलसी का यत्र यत्र पुराण पठनम तहत तो हरी बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय परमंगल श्री शि संकल्प कल्प द्रो साधक रसिक जन रागानुगा मार्ग के जो साधक जन हैं वे दो स्थितियों में विभिन्न संकल्प कर सकते हैं तीन स्थितियों में कभी यथावस्थित देह में माने बाह्य दशा में कभी अर्धवाह्य दशा में और कभी दशा में तीनों ही दशाओं में करते बाह्य दशा में उन्हें अपने हरिव ही दशा में उनके उन्हें अपने व्यावहारिक देह और व्यावहारिक जगत इनका विचार होते हुए उसके प्रति अनिच्छा और उसके प्रति अनासक्ति प्राप्त रहती है और वे ये प्रार्थना करते हैं कि कब जल्दी से जल्दी मैं देह को कहीं भाव देह में परिवर्तित करके पार्षद रूप को प्राप्त करके में सेवा करो दशा में उनकी स्थिति होती है कि वे व्यवहार की बात का भी उत्तर देते हैं और साथ के साथ में वे उनका चित्त उनका जो अपनी भाव में शरीर है उस भाव में शरीर से वहां सेवा भी कर रहे होते और अंतर दशा में उनको बाह्य का स्फुरन भी नहीं होता तो ये तीन दशाएं वर्णन की गई अंतर दशा, बाह्य दशा और एक बीच की दशा है अर्ध अर्धबाह्य दशा ये तीनों दशा दशाएं यथावस्थित देह में भी हो सकती हैं, और ये तीनों दशाएं सिद्ध देह में भी हो सकती है सिद्ध देह का भी वहां का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के अनुसार भी श्री विश्वानंदता जी ऐसा विचार कर सकती हैं, श्री रूपमंजरी जी ऐसा विचार कर सकती हैं, और रूप गोस्वामी के रूप में भी श्री विश्व चक्रवर्ती जी श्री विनोद मंजरी के रूप में भी उसी स्वरूप का ऐसे ही प्रकार से ध्यान कर सकते है। भले हैं हैं भले यथावस्थित देह में पहुंचा हुआ है अंतरदशा में अंतर्दशा में कह रहे हैं कि श्री प्रियालाल प्रेम बिलास विवर्थ के पश्चात जिस समय आप राजमान हुए और श्री प्रिया कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर मेरा श्रृंगार बिगड़ गया है इसको आप संभाल दो और उस समय तब मैं दौड़ करके श्री रूप रंग तुलसी रथ मंजरी इत्यादि इनके पास में जाकर के उनको सिंधुकु निमंदिर में प्रवृत्त कराऊंगी और आपकी सेवा में आपके श्रृंगार बेश जो विपर्यस्त हो गए हैं उनको फिर से संभालने में मैं कब विराजमान करूंगी तो श्री महाप्रभु की लीला में रूप मंजिली जी वे ही महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी होकर के विराजमान जो लवंग मंजिली जी हैं वे ही श्री सनातन गोस्वामी होकर के विराजमान जो रस मंजरी या राग मंजरी है वे ही श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी होकर के विराजमान श्री गुण जी वे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी होकर के श्री मंजूलाल जी ही लोकनाथ गोस्वामी होकर के श्री बिलास मंजरी ही श्री जी, जी, जी, जी गोस्वामी जी होकर के और श्री कस्तूरी मंजरी ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी होकर के और श्री तुलसी मंजरी और रथ मंजरी ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी होकर के बिराजिमान है श्री रंगदेवी जी ही श्रीमत महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी होकर के श्री तुंग विद्या जी ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती होकर के तो इन सबको मैं कब सेवा में प्रवृत्त कराने के लिए दौड़ करके जाऊंगे और आपको आपके पास में इन मंजरियों को लेकर के आऊंगी तेरहवा श्लोक है कि निष्कमना कांतकर तनु प्रयाम आलमीस कथा, कथा प्रफुल्ल वक्त अहम व्यजन पाण अनुप्रियाणी श्री स्वामी जी आप निष्कम कुंज भवना बिहार कुंज भवन से निकल करके श्रीमद् वृंदावन में बिहार करने के लिए जब पधारेंगे मध्य में बड़ी सुंदर श्री अनंग रंग कुंज है अनंग मंजरी उनकी वो आनंद देने वाली अनिंग मंजरी आनंद कुंज संक्षेप में उसी का नाम हो गया अनंग रंग कुंज उस अनंग रंग कुंज जो श्री किशोर जी के अपने महल है उस अपने महल में श्री किशोर जी विराजमान है वहां से निकल करके जब श्री वन में बिहार करने के लिए पधारी तो वृंदावन में बिहार करने के लिए जब पधार रही है अष्ट कोण रंग कुंज है उस अष्टकोण कुंज में चारों ओर चार बड़े दरवाजे हैं उन दरवाजों के बाद में चार बरामदे चारो और चारों दिशाओं में और उन उनसे ही मार्ग जो हैं वो निकले हैं जहां चार सरोवर कुंज के चारों ओर न्यारे विराजमान हैं उन सरोवरों के को पार करके श्री वृंदावन विराजमान है और वृंदावन बनावली से शोभा को प्राप्त हो रही है उस बनावली में श्री किशोरी जो आप बिलास करने के लिए निकली हैं तो निष्कम कुंज भवना रूप श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया रूप स्वरूप मान और मधुर ये चार सरोवर है चारों सरोवर की चारों ओर सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी आती है वो बीच का जो सेंट्रल हॉल है उसमें मान प्रिया जी जो हैं, वो प्रिया जी का जो अनंगरंग कुंज है वहां एक सर सीढ़ी सामने की पश्चिम की तरफ की पीछे की तरफ की वो चली जाएंगी श्री वृंदावन में एक एक जो सीढ़ियां हैं, वो दोनों सखियों की जो कुंज हैं उन दोनों सखियों की कुंज चार कुंड के दोनों ओर दो दो सखियों की कुंज हैं ऐसे चार कुंड में आठ कुंज अष्ट सखियों की श्री ललता विशाखा इत्यादि उनकी जो कुंज हैं वो कुंज शोहा को प्राप्त हो रही है तो उन कुंजों से सुशोभित जो श्री कुंज हैं उन कुंजों में कौ में आपका दर्शन करती हुई विराजमान तो आप श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी श्रीमद वृंदावन में बिहार करने के लिए निकली है श्रीमद गोविंद नामृत में श्री राधा कुंड की उन कुंजों का बड़ा विशद वर्णन प्रत्येक कुंज में सेवा कुंज है आठ प्रत्येक कुंज जो है उनमें अलग अलग सखी उनके द्वारा सेवित तो श्री पियालाल आप विराजमान सभी कुंजों में कभी किसी कुंज में कभी किस कभी किस कुंज में पधारते हैं विशेष रूप से श्री ललता जी की कुंज का बड़ा विस्तार पूर्वक वहां वर्णन किया गया तो ललता जी की कुंज में भी अष्ट सखी जो सेवा कुंज है वे अष्ट सेवा सेवापुंज बेराजमान श्री बीच में जो अष्ट पहल श्री अन्य मंजरी आनंद कुंज है उस अनंगजी आन कुंज में भी चारों ओर अष्ट सेवाकु विराजमान है इसी प्रकार से सारी अन्य में भी कुछ सेवाजमान से तो निष्कम कुंज भवना बिहार जब कुंज भवन से निकल करके श्री प्रियल लाल दोनों पधारे कांतिक बाह पर प्यारे की माम भुजा को अपने बाईस कंधे के ऊपर श्री आप आप मेरी आप, जिस समय में विचरण कर रही हैं उस समय श्री श्यामचंदर ने अपनी भुजा श्री प्रिया के बाईस कंधे के ऊपर रख रखी है कभी भुजा लटके हुई न्यारी सुशोभित हो रही है और वे अपूर्ण रूप से श्री प्रिया का पर्रमण करते हुए प्रिया श्याम सुंदर को से उस समय विराजमान जैसे कोई चलते हुए श्याम तमाल के साथ में स्वर्ण लता लिप्टी हो इस प्रकार से लिप्टी हुई श्री किशोरी जी श्रीमदावन में आप वृंदावन कुंजों में विचरण करने के लिए आधार रही है जितनी भी सखी है उन सखियों की कुंज में जो सखी पार ले जाएगी उस सखी की में में में वे जो आप तो निश्चम निश्चम कुंज विपने उसके करने के लिए कांत ही कबाथ तरंग श्री श्याम सुंदर जहां संगीत की थाप के साथ में श्री प्रिया उनकी रसन कुंज के ऊपर विशेष रूप से कभी थाप देते हुए संगीत के साथ में आप विराजमान हो रहे हैं के कंधे के ऊपर थाप देते हुए मूल के ऊपर थाप देते हुए आप विराजमान हो रहे हैं तो हम आलभि सह कथोप कथाम प्रफुल्लम सखियों के साथ में आप कथोप कथा करती हुई पधार लेंगे ईशान कोण में श्री विशाखा विराजमान है उत्तर कोण में श्री ललता विराजमान है तो ललता विशाखा इनके साथ में विशेष रूप से श्री विशाखा जी के साथ में जो पीछे है ललता बिल्कुल बगल में विशाखा थोड़ी पीछे है ईशान कोण में है उनके साथ में कथोप कथन करते हुए विराजमान है श्री चित्रा वो पूर्व दिशा में विराजमान है तुंग विद्या जो है सामने विराजमान तो ऐसे श्री अपूर्व से जहा विराजमान होती हुई वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं अग्निकोण में श्री इंद्रलेखा जी विराजमान हैं और दक्षिण में श्री चंपकलता जी नैत्य में रंगदेवी जी और नैत्य के बिल्कुल सामने इधर सुदेवी जी मान वायव्य में अग्नि के सामने है वायव्य और ईशान के सामने है नैत्य कौन दिशाओं में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो है ही और इनमें जो पूर्व के और दक्षिण के बीच का जो कोण है उसका नाम है अग्नि कोण उस अग्नि कोण के सामने है वायु का कोण और उधर जो ईशान कोण है उस ईशान कोण के सामने जो है वो है नैत्य कौन तो जहां नैत्य में श्री रंगदेवी जी और वायव्य में श्री सुदेवी जी विराजमान है तो पूर्व में ये नृत्य ध्यान करने के उपयुक्त वस्तु है पूर्व में श्री प्रियालाल जैसे विराजमान है तो पूर्व की ओर उन्मुख करके विराजमान है और पूर्व जो है वो पूर्व में ही श्री चित्रा जी जो है वो चित्रा जी आप विराजमान है अग्निकोण में श्री इंदुलेखा जी जो दक्षिण कोण है उसमें आ गई श्री चंपकलता जी फिर नैत्य में आ गई श्री रंगदेवी जी फिर पश्चिम में सामने श्री तुंग विद्या जी फिर बारहव्य में श्री सुदेवी जी और उत्तर में श्री ललता जी हैं ही और ललता जी के पीछे ईशान में श्री विशाखा जी अष्ट सखी गण शिप्रिया को घेर करके जब चल रही हैं और उस समय श्री विशाखा के साथ में और श्री ललताजी इनके साथ में वार्तालाप करती हुई विशेष रूप से विशाखा के साथ में वार्तालाप करती हुई जिस समय आप जा रही है तम तो आल सह कथोप कथान प्रफुल्ल तथा कहती हुई प्रफुल्लित हो करके जब हैं प्रफुल्ल वक्तरा आपका मुख अत्यंत अत्यंत खिल रहा है सखी गुन की खान है कहें रसीली बात ये सखियों का स्वभाव है कि जब भी जी से बोलेंगे रस बढ़ाने वाली कोई बात कहेंगी कोई न कोई बात ऐसी कह देंगी जिससे शिव प्रिया के हृदय का रस अत्यंत अत्यंत बढ़े ये सदा रसीली बात कहने वाली। शिवप्रियालाल इन सखियों की बात को बड़े चाव से सुनते हैं और ये प्रतिक्षण उल्लास को प्राप्त करते हुए बढ़ते हैं तो शिवप्रिया लाल आनंद पूर्वक इनकी सखियों की बात क्योंकि सखियों का एक स्वभाव है कि ये बात में बात बात में बात निकालती है पुंखानुपुंख जो रस है उसको बढ़ाती है ये नहीं बात हुई और खत्म हुई ऐसा नहीं है एक बात में से दूसरी बात दूसरी बात में तीसरी बात एक लीला में दूसरी लीला दूसरी लीला के साथ में गुति वही तीसरी लीला तो इस लीला में निरंतर निरंतर प्रवृत्त कराने वाली ये सखीगण है और जितना भी रस है वो इन सखीगणों के हाथ में है शिवप्रिया लाल को जब जिस रस में प्रवृत्त कराना चाहे उस समय ये रस सखीगण प्रवृत्त कराती तो तो सह कथोपकथन प्रफुल्ल श्री सखियों के साथ में कथोप कथन करती हुई विराजमान है और प्रफुल्ल बक्तरा आपका मुख एकदम खिल रहा है व्यजन पाण अनुप्रयाणी उस समय कव मैं पंखा करती हुई आपके पीछे पीछे चलोगी तो प्रातः योग पीठ में श्री प्रिया जी जिस समय पुष्प चयन करने के लिए जा रही हैं, श्री गुप्तकुंड की या पीली पोखर की योगपीठ में बरसाने में कभी श्री जावट में जब पधार रही हैं, उस समय दासी का काम ये है कि वो डलिया संग में लेकर के चलेगी पीछे पीछे पुष्पों को चयन करती हुई श्री प्रिया जी उस डलिया में रख दी जाएगी मध्यान्ह पीठ में शिवप्रिया जी जब पढ़ा रही हैं उस समय दासी ये सूर्य पूजन की जो थाली है उसको लेते हुए संगसंग चलेगी शिवप्रिया जी जा रही हैं तो सूर्य पूजन की थाली दासी को पकड़ा दी है दासी संगसंग चलेंगी और श्री राठ में वृंदावन योगपीठ में सखी जो है वो वो दासी ये जो दासी है ये दासी श्री प्रियालाल के ऊपर चमर करती हुई उस समय जाए। तो इस प्रकार श्री युगल को मध्यान्ह योगपीठ में प्रवेश कराना या रास मंडल में प्रवेश कराना या श्री नुकुंज मंदिर में प्रातः योगपीठ में कहीं प्रवेश कराना ये सखियों की सबसे बड़ी दासी और सखियों की सबसे बड़ी सेवा है तो यहां पर कह रहे हैं व्यजन पानी अनुप्रयाणी पंखा लेकर के श्री प्रिया लाल इनके पीछे पीछे चलूंगी गर्मी के दिन है तो पंखा जाड़े के दिन है तो उस समय चमर करती हुई पीछे पे राज चमर छत्र लेकर के कपथा क्या ऐसी दुर्लभ सेवा जहां आप श्री श्याम सुंदर के साथ में रस के पश्चात अथवा रस में प्रवृत्त होने के लिए जब प्रवेश कर रही हैं उस समय ये दुर्लभ सेवा क्या मुझे मिलेगी जबकि मेरे पास में कोई भी साधन है नहीं और मैं अपराधनी होकर के भी विराजमान हूं फिर भी आप मुझे मुझे क्या ये दुर्लभ सेवा देंगे और हाय आपकी कृपा के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन है नहीं कृपा का बल होता तो हिम्मत रहती मेरे पास में कृपा के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी हिम्मत की वस्तु नहीं है आप कृपालु हैं ये मेरे पास में एक हिम्मत की बात है अन्यथा मेरे पास में कोई भी साधन का बल नहीं है को... कोई भी साधन का जो बल है वो मेरे पास में नहीं है केवल आपकी कृपा का बल है और हाय इस कृपा को प्राप्त होने में यदि देर हो गई तो हाय मैं कैसे जीवन धारण कर सकूंगी तब तो जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे कला में दो भाव के कोई दूसरा साधन है नहीं केवल एकमात्र यही एकमात्र साधन है और इस साधन के बिना एक क्षण भी मेरा जीवित रहना बड़ा कठिन है इसलिए हे श्री जल्दी से कृपा करो कदा कर श्रीमा किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके ही ये सारा संकल्प द्रम संकल्प बस श्री विष्णु चको ये कर रहे जो विनोद मंजिरी है वे सब इस लीला का दर्शित कर रहे गायन ते स्तवर्त गम्यम पुष्पास्तर मृदुलयान सुगंधयानी शाली तथ सुमनोते सुमनोत वृष्टि अहम् अहम प्रतिदिनम दिशम तनवाम बाढ़ स्वामी कव वो अवसर होगा कि गायन ते गुण मैं आपके गुणगणों का गायन करूंगी और आपके गुणगुणों को गायन करके श्याम सुंदर को सुनाते हुए आपके गुणगुणों का गायन करके श्याम सुंदर के हृदय में आपकी प्रीति को बढ़ाऊंगी और श्याम सुंदर के गुणगुणाओं का गायन करते हुए आपके हृदय में श्याम सुंदर के प्रीती जो प्रीति है उसको बढ़ाऊंगी तो युवन के गुणों का गायन कर अच्छा एक सखी का एक विशेषता और है कि सखी कभी भी गुण गायन के बिना रह नहीं सकती ये सखी का स्वभाव सखी गुण गायन के बिना कभी रह नहीं सकती जो वो अनुभव कर रही है उसको जब तक वो बांटेगी नहीं ये सखी का स्वभाव है कि उसको जो आस्वादन की प्राप्ति हुई है उससे वो अपने पास में नहीं रह सकती है उसको गायन के बिना वो रहेगी नहीं ज्ञानी उसके पास में शब्द नहीं है परंतु प्रेमी जो है उसकी एक विशेषता है कि उसके पास में शब्द हो या न हो वो लीला गायन किए बिना नहीं रह सकती ये उसका प्राण है तो सेवायाम बा कथायाम बा कर रहे हैं कि साधक का ये कर्तव्य है कि सेवा करते हुए या कथा करते हुए अर्थात सेवा करते हुए जो उसे स्वाद की प्राप्ति हुई है उसी की कथा करते हुए वह विराजमान इसलिए सेवा और कथा ये दोनों भजन के माने स्वरूप सेवा भी और कथा भी कथा गायन करके श्री प्रिया लाल की प्रीति को बढ़ाना लीला को बढ़ाना ये सखी का कर्तव्य है और सेवा करते हुए उसे जो आस्वाद की प्राप्ति हुई है उसे वह अपने हृदय में रख नहीं सकती है उसका गायन बिना वो गायन करने के लिए वो मजबूर है गायन करने के लिए वो बाध्य है वह उसके बिना रह नहीं सकती है क्योंकि उसके हृदय में वो भाव रहेगा इसलिए लीला कथा ये रसकों का परम परम प्रिय विषय है सेवा करेंगे या कथा करेंगे यहां पर सेवा करते हुए जो आस्वाद आ रहा है उसकी कथा जब सेवा कर रहे हैं उस समय भी श्री लाल जी के गुणों का गायन करके प्रिया के हृदय में प्रेम को बढ़ाना प्रिया के गुणों का गायन करके लाल जी के हृदय में प्रेम को बढ़ाना तो सेवा में भी युगल की प्रीति को बढ़ाना ये लक्ष्य है और जब सेवा का अवसर नहीं है उस समय भी ये कृष्ण नाम और कृष्ण कथा वह अमृतवर्ती <laughs> अमृतवर्ती है जो कि बिरह के कालकूट को शांत करने वाली है जैसे जहरीले जो सर्प होता है उसके माथे पर एक सफेद रेखा होती है उसको कहते हैं अमृतवर्ती और कहते हैं उसके पास में विष्वी है और अमृत भी है वो अमृत करके विष्व को दूर भी कर सकता है ऐसी कवियों के बीच में एक प्रौढ़ है कवियों में प्रसिद्धि है कि जो सर्प है उसके पास में जैसे अमृतवर्ती का है इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम वही के पास में विरह में एकमात्र अमृतवर्ती होकर के विराजमान जो विरही के प्राणों की रक्षा करते हुए होता है तो गायन करके विरह को शांत करती हैं मिलन हो जाने पर प्रिया लाल के प्रेम को बढ़ाती हैं और उनके हृदय में जो उल्लास है वह सुख बिना गायन के बिना रह नहीं सकता है सुमाने पर्याप्त मात्रा में ख माने जिसका विस्तार हो सुखे ने जिसका विस्तार हो शोभन जिसका विस्तार हो उसका नाम है सुख सुख जिसका दुखे विस्तार हो उसका नाम है दुख तो गायन ते गुणगणान हे श्री प्रिया आपके गुण गुणों का कब मैं गायन करूंगी तब वर्तम गम्यम रही। आप जिस मार्ग से जाओगी कब मैं आपके गुणों का गायन करते हुए, जय जय करते हुए कि तुम ही मेरी स्वामिनी हो ऐसे जय जय करते हुए आपके मार्ग में पुष्पों को बिखेरती हुई चलूंगी और पुष्पों का गलीचा बनाती हुई चलूंगी पुष्प आसरण बनाती आसरण माने का लीचा तो उन फूलों को पुष्पी मृदुल आनी आपके मार्गों को फूलों से मृदुल करूंगी सुगंध ही आनी कब उनको सुवासित करती हुई सुगंध करती हुई विराजमान श्री प्रिया जी के श्रीअंग में कपूर लवंग एला कस्तूरी सारी जो सुगंध है चंदन ये सुगंध स्वाभाविक रूप में श्रीअंग में अष्टगंध, श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान और उल्लास वही इस होरी में गंध होकर के विराजमान है तो विशेष रूप से होरी के अवसर पर जो गंध का प्रयोग है अतर का जो प्रयोग है वो अतर तत्त्वता उल्लास ही अतर होकर के विराजमान जो सर्व सब फैला है तो सखी के हृदय में जो उल्लास है उस उल्लास से ही आपके मार्ग को मैं सुगंधित करती हुई चलूंगी चल लूंगी साली तति पृथ्वीप्रष्टि और अपनी सखी सखियों के सहित स आली तती तति माने पंक्ति स माने साख सखियों की पंक्तियों के साथ शाली तथिक सुमुनोद आपके प्रत्येक चरण प्रत्येक कदम के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करती हुई मैं चलूंगी हे स्वामिशम तनवाम बाह प्रतिदिन प्रति प्रतिदेश प्रत्येक दिशा की और प्रत्येक जिस दिशा की ओर जाओगे आप उस ओर पुष्प वृष्टि आपके ऊपर तनवाम बाह कब मैं उनका विस्तार करूंगी तन विस्तार धातु तो है अर्थात आप जिस मार्ग पर जाऊंगी उस मार्ग पर मैं पुष्पों को विस्तृत करती हुई पुष्प करती हुई चल और ये पुष्पवृष्टि माने पुष्प जो है वो निज के भाव को ही प्रकट करने वाली ये पुष्प होकर की विराजमान उन पुष्पों को कव में आगे बढ़ाती हुई चल दोबारा सुन लें। गायन इत गुणगान मैं आपके गुणों का गायन करूंगी और गायन के बिना रह नहीं सकती हूं गायन करना युगल की प्रीति को बढ़ाने वाला है गायन करना सखी का स्वभाव है और गायन करके जो सेवा प्राप्त नहीं हो रही है उस अनवसर के समय अनवसर के समय जब सेवा प्राप्त नहीं है उस समय भी यह गायन ही विरह को शांत करने वाला है तो गायन की तीन विशेषताएं विरह में अमृतवर्ती के रूप में विरह के विष के प्रभाव को समाप्त करता है मिलन के समय उद्दीपन होकर के श्री प्रिया इन दोनों के प्रेम को बढ़ाता है और आनंदा स्वाद में रसा स्वाद में रस की प्रतिक्रिया बनकर के यह कहीं गायन अपने आप प्रकट होता है स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है इसलिए गायन के बिना सखी रह नहीं सकती है गायन करना सखी का स्वभाव तो गायन एक गणान आपके गुणों का गायन करम्य गम्यम और आप जिस मार्ग से जा रही हैं उस मार्ग पर पुष्पास्त्री मृदुल फूलों के आसरण को बिछाऊंगी फूल का तात्पर्य है कोमल अनुकूलता की भावना उस अनुकूलता की भावना को आपके साथ में फूल अपने आप में कोमलता और अनुकूलता की भावना को प्रकट करने वाले हैं उन फूलों का और आने और गंधे है उस मार्ग को गुलाब जल से छिड़काव करते हुए अतर से छिड़काव करते हुए कब चलूंगी और अतर का तात्पर्य है उल्लास प्रिया लाल इनके दोनों के हृदय में सेवा और परस्पर जो प्रेम सेवा है उस प्रेम सेवा को बढ़ाती हुई मैं चलूंगी तो अतर प्रतीक है श्री प्रियालाल लाल की उत्कंठा को बढ़ाना और पुष्प जो हैं वो प्रतीक हैं अपनी कोमल भावना सेवा की जो भावना है उनको प्रस्तुत करना तो सेवा की भावना को पुष्पों को प्रस्तुत करते हुए और प्रियालाल के भाव की वृद्धि करते हुए में मार्ग को सुगंधित करते हुए और मार्ग को कोमल बनाते हुए चलूंगे। श्री, श्री नाभि में, श्री मुखारविंद में कंठ में, में, उनकी भुजाओं में, जितने भी श्रीअंग हैं उन अंगों में अद्भुत अद्भुत अष्टगंध जो है वो अष्टगंध स्वाभाविक रूप में ही विराजमान हैं जिन स्वाभाविक गंधों से श्री श्याम रूपी भ्रमर को निरंतर निरंतर आकर्षित करती हुई बिराजमान होती है तो साली अपनी सखियों को संग में संग में लेकर सेवा भावना उनके ही पुष्पों की अतिवृष्टि करती हुई हे स्वामिनी अहम प्रतिदिशम तनवांग आपकी सेवा करते हुए मैं कम होंगे और आपकी प्रीति को बढ़ाऊंगी यह प्रीति बढ़ाना ही लक्ष्य है कुंडल किरीट विराज तांगीन तम भूषयान पुनरात्म कवित्व पुष्पी आस्वादयान रसकालि तति इमान हे श्री स्वामी प्रेष स्वपान कौसुम हार कांची मैं अपने हाथ से आपके लिए पुष्पों की हार और पुष्पों की कोंधनी उनकी रचना कराऊंगी क्योंकि मिलन में जो रत्नों के यद्य वृंदावन के रत्न रत्नपर्ण कोमल है और सुगंध से युक्त है ियालाल जिन रत्नों को धारण करते हैं वे कठोर नहीं है वे परम कोमल हैं और स्वगंध से युक्त है कोमल और गंध इन दो से युक्त रत्नों में न कोमलता होती है न गंध होती है केवल चमक होती है परंतु यहां पर चमक के साथ में शिवप्रियालाल ने जो श्रृंगार धारण करके हैं उनमें गंध और कोमलता दोनों के दोनों गुण विद्यमान तो अपने हाथ से इसमें भी जब शयन में श्री प्रिया जी उनको पधरा रही हैं लाल जी को पधरा रही हैं उस समय जो श्रृंगार किया गया है वो श्रृंगार कृत कौसुम हार कांची फूलों की कांची फूलों के हार इनको धारण कराते हुए ही आपको विराजमान करो शैन के समय कठोर आभूषण सब उनको बाहा करके बड़े करके फिर कोमल जो आभूषण हैं उनको ही मैं धारण कराती हुई विराजमान तो परम कोमलांगी हैं कहीं शिप्रिया जी के लाल जी के आभूषणों की खुर्सत नहीं लग जाए इसलिए कोमल पुष्प के आभूषण आपको धारण कराओ कांची माने कोधनी हार माने बक्षसल के आभूषण केयूर कुंडल क्रीट की आपके केयर माने बाजूबंद कुंडल माने कान के कुंडल और क्रीट माने मस्तक का मुकुट इनको भी पुष्प के द्वारा मैं बनाऊंगी और पुष्पों के द्वारा बना करके तो आम भूषण आने आज आपको धारण करा करके ये भूषण परम परम सुंदर हो जाएंगे जगत में आभूषण धारण करने से अंग की शोभा होती है परंतु यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ अंग के संपर्क के कारण वे आभूषण अत्यंत सुशोभित हो जाते मधुरम नाम जो मधुर होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती है तो त्वांग भूषे आने और पुनरात्म कवित्व पुष्प ही और उस समय आपका सौंदर्य दर्शन करके मेरे हृदय में जो अपूर्व कवित्व प्रकट होगा कवि का अर्थ होता है कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा कवि शब्द का शब्दार्थ है दृष्टा जैसा रूप दर्शन कर रही है वैसा ही मैं गायन करूंगी गावे हम सोई करें सहज लाल नीलाल और करें लाल नीलाल जो हम गावे ही तत्काल तो इनमें स्वाभाविक रूप में दर्शन करके उस काव्य को प्रकट करने की क्षमता सही ही विराजमान है किसी वस्तु को दर्शन करके केवल उससे प्रेरणा प्राप्त हुई प्रेरणा प्राप्त होकर के हृदय में सोया हुआ जो भाव है दूसरा जो स्टेप है पहला स्टेप है दर्शन उसके बाद में दूसरा जो स्टेप आया दूसरा जो सोपान आया हृदय में सोया हुआ भाव उस समय जागा दूसरा सोपान तीसरा जो सोपान आएगा वो तीसरा सोपान है कि हृदय में जो भाव जागा वही कहीं कल्पना के साथ में मिलेगा और कल्पना में कोई बिंब को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा बिंब को ढूंढने के बाद में फिर शब्द का प्रयोग होगा शब्द जो है वे उन भावों को कहीं अभिव्यक्त करने के लिए उनका प्रकाशन होगा और प्रकाशन होकर के फिर जो हृदय में भाव जो सौंदर्य हुआ है उसका एक बहुत छोटा सा भाग वह कहीं कलाकृति के रूप में काव्य के रूप में सामने प्रकट होगा तो ये चौथी श्रेणी है सबसे पहले दर्शन दर्शन के बाद में कल्पना कल्पना के साथ में कल्पना के साथ में ही जुड़ा हुआ है बिंब विधान बिंब विधान के बाद में कला या अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति जो आंतरिक अभिव्यक्ति हुई उसका एक बहुत छोटा सा भाव है वह है कलाकृति चाहे वो चित्रकला के रूप में हो चाहे वो संगीत कला के रूप में हो चाहे काव्य कला के रूप में हो वास्तु कला के रूप में हो जितनी भी ललित कलाएं हैं उनके रूप में फिर वो बाहर प्रकट होगा तो ये कह रहे हैं कि पुनः आत्मकवित्व पुष्पी अपनी जो कवित्व है उस कवित्त रूपी पुष्पों से मैं आपका जो कवि कहकर के दर्शन जो दर्शन कर रही हूं उस दर्शन को हे श्री कल आपको आस्वादन कराऊंगी जो कवित्त मेरे मुख से एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में स्वतः प्रकाशन के रूप में जो सामने प्रकट हो रहा है उसे मैं कब आपके सामने गायन कर इसलिए अपने आप वो प्रकट होगी श्री वृंदावन दास जी चाचा वृंदावन दास जी बहुत बड़े कवि रहे और उन्होंने बहुत विपुल शायित लिखा कई लक्ष्य ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं परंतु लिखना जानते तो होंगे कि यानी लिख नहीं पाते थे कभी स्नान कर रहे हैं यमुना जी में कहीं कुआ के ऊपर और इतने में ही जोर से पकड़ते थे केलदास के दास जल लिया जल लिया वाणी प्रकटता रही है तो उस समय ध्यान करते करते कोई पद बोलते और श्री केलेदास उनके लिखिया थे तुरंत पेन पेंसिल ले करके तैयार रहते और श्री जी जो प्रकट करते वो वाणी को लिख लेते तो लिखियाओं का बहुत बा, ऐसा नहीं है लिखिया का योगदान नहीं है लिखिया का बहुत बड़ा योगदान है श्री वृंदावन दास जी चाचा वृंदावन दास जी उनके बहुत सारे ग्रंथ है विशाल है उनका वे कभी भी बैठते बैठते सोते सोते जोर से पकारते केलदास जल्दिया रही है <laughs> बाड़ी रही है उस समय में भी उस बाड़ी को तुरंत जो कुछ भी बैठते उठते चलते फिरते प्रकटाई रही मैंने मैनिफेस्टिंग इट इज मैनिफेस्टिंग तो बाड़ी जो है वो प्रकट हो रही है मैनिफेस्ट हो रही है, जल्दी से लिख ले, और उनका लिखना नहीं आता था, या लिखने में कहीं से। और थे ही लिखते थे, नाम तो ऐसे रस्कों की महिमा रही और उनके शिष्य थे और वो सलास ये यही उनकी प्रधान सेवा थी और उनके कारण ही किलदाशी के कारण ही श्री वृन्दावन दास जी की जो बाणी है वो बाणी कहीं रही जीवित रही और आज हमको उपलब्ध हो रसिक जन को उपलब्ध हो तो वही यहां पर कह रहे हैं कि कवित्व तो पुष्प ही आस्वादी आपका दर्शन करके जो बाणी प्रकटती है प्रकटाई रही है जो प्रकट हो रही है उस प्रकट होती हुई बाणी को कब मैं आस्वाद आनी आपको आस्वादन कराऊंगी रसकाल तति ही इमान और अन्य जो रसकाल तथी मेरे साथ में रसिक जन विराजमान हैं उन रसिक जनों को मैं उस रस का आस्वादन कराऊंगी रसिक कौन बोले <coughs> जिनके हृदय साधन करने से हरिणाम करने से बिल्कुल दोष दोषाना दोषों से रहित हो गए हैं ऐसे इस काल में और पूर्व काल के भजन के द्वारा और इस काल के भजन के द्वारा जिनके हृदय निर्दूत हो गए हैं जिनमें रस के संस्कार पूरी पूरी तरह से विराजमान हैं, ऐसे लोगों को ऐसी जो सखीगण हैं, उनको उस रस का मैं आस्वादन कराऊ भक्ति निर्धत दो भक्ति के कारण जिनके दोष श्री गुरु स्वामी जी कर रहे हैं रसिक की परिभाषा कि इस जन्म के भजन के द्वारा निरंतर यदि नाम किया है तो चित्त शुद्ध हो जाएगा तो इस जन्म के भजन के द्वारा और भविष्य के पूर्व जन्म के जो भजन है उनके द्वारा भी जिनके चित्त निर्दोष हो रहे हैं और जिनमें कहीं निज स्वार्थ की भावना नहीं है ऐसे जनों के द्वारा वे ही रसिक होकर के विराजमान हैं ऐसे भक्ति निर्धुत दो ऐसे भक्तों को विराजंती स्वभावला स्वभाव में ही जो बिमल उज्ज्वल स्थायी भाव है वो जिनके हृदय में आ गया है ऐसे भक्तों के सामने उन रसकों के सामने उस भक्ति को मैं दुरूप करूंगी और रस की एक विशेषता भी है कि रस जो रसिक जन है उनके सामने ही प्रकट होता है दूसरे के सामने तो जैसे कोई गला पकड़ लेता है कि ना यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर वो नहीं बोला जाएगा जो रसिक जन है उनके आगे ही दिव्य भूमि में रसिक जन में रसिक जनों के आगे ही वो रस सामने प्रकट होता है तो मैं इसको कहा कहूंगी बोले जब अपनी जो सखी रह पुनः आत्मकवित्व पुष्पी आस्वायान रसकाल तति ही रसिक जनों की जो समूह है उस रसिक जनों की समूह को मैं आस्वादन कब कराऊंगी इसीलिए श्री भक्त साम्य सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण चरण मीमांस कि जो जरन मीमांस मीमांसक कर्म कांडी हैं उन कर्म कांडियों से इस भक्ति रस को बचाना क्योंकि वे तो धर्म अर्थ काम इनको ही परम पुरुषार्थ मानते हैं मोक्ष को तो वे त्याग करते हैं जो एकदम तार्किक हैं उन तार्किकों से और जन्म मीमांसकों से, से मान्य पूर्व मीमांसक कर्मकांडियों से इस भक्त रस को बचाना जिनके हृदय में भावुकता विराजमान है और जिनके हृदय में अपना स्वार्थ नहीं दो चीज होनी चाहिए भावुकता हो और स्वार्थ हो तो सत्यानाश फिर भी जो कुछ भी महारस है उसको अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगेंगे निज इंद्रियों के तर्पण के लिए उसको प्रयोग करने लगेंगे तो रस की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए यहां पर भावुकता भी होनी चाहिए परंतु तो भावुकता के साथ में अपना स्वार्थ न हो आवरण भंगता जो है वो कहीं प्राप्त हो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के श्री प्रियालाल के साथ में ही पादात्मा बंद होकर के जो विराजमान है वे रसिक जन हैं, उन रसिक जनों के सामने कब रसकाल ती इमानी इन अल सखियों के सामने कव में इस लीला का वर्णन करता आज की कथा प्रसंग में ये बात कहीं विशेष रूप से रेखांकित करने की हुई कि सखी वर्णन किए बिना नहीं रह सकते एक मुख्य बात जिसको विशेष रूप से संकेतित कर रही दोबारा सुन लें कि पृष्ठ स्वपान करते कौसुम हार कांची परम पृष्ठ माने आपको अच्छा लगे ऐसी सुरुचि से युक्त और आपको अच्छा लगे करते अपने हाथ से बनाकर के फूलों के हाथ कांची धनी केयूर कुंडल क्रीट इनसे मैं आपको कब सजाऊंगी और इस प्रकार सजाऊंगी जिससे आपको श्रम ना हो परम कोमल श्री किशोर जी का अंग इसलिए कहीं उसमें कोई चीज गलने वाली चुभने वाली नहीं हो इस प्रकार फूलों से परम कोमल रूप में आभूषणों को बनाकर के आपको धारण कराऊंगी भूष आने आपको आभूषण करा के पुनः आत्मकवित्व पुष्पी फिर अपने कवित्व रूपी पुष्पों से जिस कवित्व रूपी पुष्पों में पहले रसिक हो करके किसी वस्तु का दर्शन है दर्शन होने के बाद में कहीं कल्पना उसके साथ में जुड़ रही है कल्पना में एक नए बिंब उसके साथ में जुड़ रहे हैं बिंबों के साथ में अभिव्यक्ति करने की जो कलात्मकता है वो जुड़ रही है और उन कलात्मकता के साथ में उन वचनों का मैं गायन करूंगी तो दर्शन दर्शन के साथ में निज भाव निज भाव के साथ में भाव का जो बिंब विधान उस बिंब विधान एक इमेज उस इमेज को साथ में लेकर के और फिर अभिव्यक्ति उसकी कुशलता को धारण करके कला के साथ में मैं उन वचनों को कब प्रकट करूंगी क्योंकि अभिव्यक्ति ही कला है नाम का एक विदेशी विद्वान हुआ उसने भी कहा कि एक्सप्रेशन इज आर्ट उसने कला की परिभाषा दी कि अभिव्यक्ति ही कला है अभिव्यक्ति करने की क्षमता हर एक में नहीं है इसलिए हर एक व्यक्ति कला कलाकार नहीं है जिसमें अब प्रकट करने की कला है उसको ही हम कलाकार कला कहेंगे तो अभिव्यक्ति ही अपने आप में कला है कला आंतरिक वस्तु है कला और कलाकृति दो अलग अलग वस्तु है जो कविता सामने दिख रही है लिखित रूप में वह हृदय की कवि के हृदय की जो अनुभूति है उसका एक बहुत छोटा सा केवल आभास मात्र है तत्वता उसका मूल आस्वादन करने वाला जो स्वरूप है वह तो उसके कवि के हृदय में विराजमान है जिसको हम मूर्ति कहते हैं सुंदर कलाकृति कहते हैं वो कलाकृति तो कवि के हृदय की या उस कलाकार के हृदय की आनंद की एक बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र है तो कला के काव्य के कला के चार पक्षी हुए पहले भावुक होकर के किसी वस्तु का दर्शन दर्शन करने के बाद में अपने भाव उनको उनके साथ में उस बिंब को अपने हृदय के प्रतिबिंब के साथ में मिलाना और बिंब रह जाए पीछे हृदय का जो प्रतिबिंब है वह हो जाए प्रधान उस प्रतिब को प्रकट करने के लिए कहीं इमेज या बिंब विधान उनको भी अपनाया जाए शिवप्रिया लाल कैसे लग रहे हैं तो बिंब विधान आएगा जैसे कोई दिव्य तमाल के साथ में कोई स्वर्ण लताल लपट रही है तो ये इमेज हुआ जो बिंब है उस बिंब की प्रधानता नहीं है प्रतिबिंब की प्रधानता है जो बिंब है उसकी प्रधानता नहीं है हृदय में जो इंपैक्ट पड़ा, जो छाया पड़ी उसकी प्रधानता है उस छाया को प्रकट करने के लिए उचित शब्दावली और कलात्मकता अलंकार इत्यादि भी चाहिए और उन के माध्यम से हृदय में जो अपूर्व आनंद है उस आनंद का जितने प्रतिशत प्रकाशन हो जाए वह कहीं कलाकृति के रूप में सामने आएगा तो कलाकृति एक अलग वस्तु है और कला आंतरिक होकर के ही विराजमान है जो सामने स्थूल रूप में ट रूप में जो सामने दिख रही है वो कला नहीं है कला तो अंतर्गता होती है इसीलिए उस कला को अपने भीतर रखते हैं और कभी उनकी वाणी प्रकटाती है तो वह अपने आप कहीं भाषा के माध्यम से कभी चित्र के माध्यम से सामने प्रकट हो जाती है तो स्वामी ने हम प्रतिम हाँ आस्वाद्या जितनी भी सखी सखीगण है उनको मैं रसिक जनों को आस्वादित कराऊंगी रूप्य रोध चंद्रांश रूपयीतर्त आरब्ध रास रिणा सहत्म तत्पाठ विदुषी कलिम किम की कितने विस्तार है किम का कितना एक्सटेंशन है अद्भुत किम के कितने स्वरूप हो सकते हैं क्या यह सेवा मिलेगी, कितनी कितनी सेवा एक सेवा की कल्पना कर रहे हैं कि चंद्रांश रूप सल अवनिक्त रोध कभी चंद्रांश माने कपूर कभी रूप सलई कभी चांदी के जल से माने चमकीले जल से कपूर और दूधिया जल से तो चंद्रांशु माने चंद्रमा की किरणें और रूप माने चांदी सल अवनिक्तरोध तो चंद्रांश रूप माने चंद्रांश माने कपूर कपूर औ सुंदर जो चमकीला जल है उस चमकीले जल से रूपे रूपे माने चांदी उसके जल से अवनित तो रोध कव मैं मार्ग में छिड़काव करती हुई चलो आप जब पढ़ा रही हैं तब चंदन के कपूर के और सुंदर श्वेत जल से कव मैं आपके मार्ग को छिड़काव करती हुई आगे चलूंगी जैसे श्री जगन्नाथ भगवान जिसे में पधारते हैं, उस समय केशर जल जल से से चंदन जैसे छिड़काव किया जाता है ऐसे में छिड़काव करती हुई चलूंगी चंदाशु रूप सल अभिन रोध माने मार्ग उसको अभिनित माने कव में छिड़कती हुई चलूंगी सेंचत कदम सुरभा बल गीत की कब चंचत कदम सुंदर भ्रमर जो हैं उन भ्रमर जिसके ऊपर चंचत माने चंचंजार कर रहे हैं तो चंचत कदम जहां भौरों का समूह सुरभावली माने भौरों का जो समूह है वो भौरों का समूह चतमा ने आवाज करते हुए गुंडू नाट करते हुए चल रहा है और वे भ्रमर ही गीत कीर्ति ही आपकी कीर्ति का प्रियालाल की कीर्ति का गायन करते हुए चल रहे हैं जहां भ्रमर गुंजार करते हुए चल रहे हैं जहां चंद्रमा की किरणों से मार्ग अपूर्व से स्वच्छ हो गया है उसके ऊपर भी सुंदर कपूर उनके जल से केशर के जल से रूप जल से मैं छिड़काव करती हुई आगे आगे चलूंगी और सुगंध के कारण भोरे जहां अपू रूप से गुंजार करते हुए विराजमान होंगे चंचत कदम्ब सुरभावली गीत की आपकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं आरब्ध राहत उस समय आरब धराव रास आरभ राम श्री स्वामी आप रास को प्रारंभ करती हुई रास के बेगू को प्रारंभ करती हुई विराजमान होंगी हरिनास पार्थ उन परम मनोहर जिन्होंने चित्त को चुरा लिया है उन हरि के साथ में आप तक पाठते मैं कब चलूंगी पाठ विदुषी कल्याण बीमा आपने मुझे जो राग सुनाया सिखाया है उस में मैं उसी राग को गाती हुई आपके साथ में चलूंगी श्री लाल जी पूछेंगे बोले अरे विनोद तेने तो बड़ी सुंदर ये राग गाया ये कौन सा राग है कहां से सीखा उस समय संकेत से करूंगी शिवप्रिया जी के चरणों की ओर देखते हुए कि इन चरणों के पास में में मैंने ये राग सरगम सीखी और उसका उसका गायन करते हुए, उसका करते हुए हुए विदुषी कल्याण बीणा होगी आपके द्वारा पढ़ाए जाने पर विदुषी होकर के कव में बीणा बजाऊंगी रासम समाप्त दैतेन समम सखी भी विश्रांत भाज नव मालित का निकुंजा ने आने रसवत कल काम्ब रं द्राक्षा दिखा परवेश और जब रास समाप्त हो जाएगा उस समय दैतेन समन सखी भी श्री श्याम सुंदर के साथ में सखियों के साथ में आप पधारेंगे विभ्रांत भाज नव मालित का नुकुंजे नई मालत का कुंज में आप पधारेंगी मालती कुंज में पधारेंगी और मालती कुंज में विराजमान करके तो आमे आमे रस्वत करकाम कव में सुंदर करक माने अनार आम और रम्भा माने केला द्राक्षा अंगूर इनको ला करके आपको सरसम परिवेश आनी मैं आपको परमिशन करूंगी उनको आ, आपको परोसूंगी और दुर्लभ जो आ, सेवा है वो दुर्लभ सेवा मुझे कम मिलेंगी यद्यपि मैं उसकी योग्य नहीं हूं मेरे पास में साधन नहीं है पर फिर भी ऐसी निष्किंचन असाधन इस दासी को हे श्री स्वामी आप कब ये सेवा प्रदान करेंगे और क्या ये सेवा मुझे प्रदान करेंगे क्या के द्वारा परम अपराधी होने पर भी क्या मुझे ये सेवा मिलेगी और इस सेवा के कृपा के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है जल्दी से ये सेवा मुझे प्रदान कर बोलो लाल लालीला की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नि गौर हरिबो जय श्राधे श्रा jay yeah, yeah. you disclose your idea i told you <laughs> last <laughs> month